ओम श्री परमात्मे नमः तथा पंचदसोव्या भगवान उवाच ऊर्धमूलम अध शाख अस्वत्थम प्राहुव्यय छंदंसी पर्णन येद स वेदेद ऊर्धमूलम अध शाखम अस्वस्थ प्राहुरअ्यय छंदंसी यह समेदेद अनवय एवं शुद्धा ऊर्ध मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाली अदम ब्रह्म रूप शाखा वाली अस्व संसारीपल के वृक्ष को अव्ययम अविनाशी राहु कहते हैं वेद जिसके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 धलाशा कर्माबंधी मनुष्यलोकेेद अधर्धम प्रतिता तस् शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस् मूला कर्माबधी मनुष्यलोके अन्वय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 थोपल ना तो न चादीर्ण चतिष्ठा अस्वस्थ दृढेन चित्वा अशंगशत्रेण नरूपमस्य नूपम अच्छा उपलभ्य से नादि न ना संप्रतिष्ठ अस्वस्थम एनम सुविध मूलम असंग शत्रेन दृघेन छिवा अन्वय एवं श्रद्धा अस् इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा यह यहाँ न नहीं उपलब्ध पाया जाता जत क्यों की न आगे आगे है च और न अंत अंत है चाह न इसकी सम प्रतिष्ठा अच्छी प्रकार ऐसी स्थिति ही है अतः इसलिए अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलो वाली अस्व संसार रूपर के वृक्ष को विधेन दृढ़ असंग शस्त्र वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा हित्वा काट कर, दित यहां से भूय तमेचार्य पुषम प्रपद्ये यसिता पुराणी तथा पदम तत्पर यस्मिन् नि वर्तन भूय तम एवं आदम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी अन्वय एवं तथा उसके पश्चात उस पदम परम पद रूप परमेश्वर को परिमार्ग कव्य भली भांति खोजना चाहिए यस्मिन् जिसमें गए हुए पुरुष हु निवर्तन थी लौटकर संसार में नहीं आते क्या और यतः जिस परमेश्वर ऐसी इस पुरानी पुरातन प्रवृत्ति है संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है तम एव उसी आदिम आदि पुरुषम पुरुष नारायण की मई शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस प्रपद्य परमेश्वर का मनन और निरिध्यासन करना चाहिए निर्मानमोहा जितसंग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त काम द्वंद सुख सुख संजी गूठा पद्मीद निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त कामा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 परम पद को गी प्राप्त होते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शको न पावक यद न निवर्तनते परम मम परीद न त्यते सूर्य न शक न गिवर्तनते तदाम परम मम श्रद्धार्थ यम पद को प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तनते कर संसार में नहीं आती स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य सूर्य भाष्यती प्रकाशित कर सकता है न न श्रमा न पावक अग्नि त वही मेरा मम मेरा परम धाम परम धाम है ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मन इंद्रिया प्रकृति कक्षती पद मम एव अंश जीवलोके लोके जीव भूत सनातना मन इंद्रिया प्रकृति कर्षति अन्वय इस देह में क्या सनातन कनातन जीवभूत जीवात्मा मम मेरा अंश पंशा अंश है प्रतिष्ठान इन में स्थित मनस्थ स्थान मन और पांचों इंद्रियां इंद्रियों को कर आकर्षण करता है शरीर यद वापनोतीत कामित ईश्वर गृहत्व संयुर्गंधा पदच्छेद शरीर यद वापनोती य ईश्वर गृहवाया थी वायु गंधान इव आशियात वायु वायु आशियात गंध के स्थान से गंधान गंध को इव जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही ईश्वर देहादि का स्वामी जीवात्मा अपि भी जिस शरीर का उत्क्रमती त्याग करता है तस्मा उससे एक मन सहित इंद्रियों को गृह करके क्या जिस शरीरम शरीर को अवापनो की प्राप्त होता है तस्वीन उसमें संयासी जाता है श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रतन घराणमे अधिष्ठा मन विषयान उपेवती पर छेद श्रोत्र चुस्पर्शन च्राणमे अधिष्ठा मन अयम चच्छु उपेवती च यीवाुर स्पर्शनम त्वचा को कथा रिवाणम नाक क्या और मन मन को अधिष्ठाय अधिष्ठायश्रय करके तथा इन सबके सहारे से ऐसी विषयान विषयों का उपते सेवन करता है उत्क्रम्तम स्थित भुंजान वा गुणावित मूढ़ न अनुपश्य पश्यक्षुषा पदक्षिद उत्क्रम्त स्थित भुंजान व गुणावित मूढ़ा न अनुप्य पश्य ज्ञान चक्षुषा अन्वय शब्दार्थ उसका शरीर को छोड़कर जाते हुए को वा अथवा स्थितम शरीर में स्थित हुए को वा अथवा वजान विष्णु को भोगते हुए को इस प्रकार गुणान्वित तीनों गुणों से युक्त हुए को अभी भी विमुढ़ अज्ञानी जन न अनुपष्यंती नहीं जानती केवल ज्ञान च चक्षुष ज्ञान रूप नेत्रों वाली विवेकशील जानी ही पश्यंती तत्व से जानते हैं है यत योगिशन पश्यंता योता नैनम पश्यत केतुका पदक्ष यतनता योगिना चल पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् अवस्थित जतंत अकृता न एनम पश्य अन्वय एवं शुद्धा यतन यत्न करने वाली योगी जन भी आत्मनि अपने हृदय में अवस्थित स्थित इनम इस आत्मा को पशन थी तत्व ऐसी जानते है किन्तु अपितात्माना जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अचेत अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को न पश्य नहीं जानते यदादी गेजो जगद भाष्य से आदिगत तेज जगद भाष्य से अखिल्रमसी येज विधिमा अनवय एवं शब्दार्थ आदित्य गय में स्थित जो तेज तेज अखिलम संपूर्ण जगत जगत को भाष्य प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमसी चंद्रमा में है यो अग्न अग्नि में है उसको तू मामकम मेरा ही तेज तेज विधि जान गुता धारियाम्यहमोजता सर्वा सोमो भूत रेल गाम आविष्य चूतानी धारियामी अहम ओझता होष्णामी च औषधि सर्वा सोमह भूतवार एवं शब्दार्थ च और अहम मैं ही गाँव पृथ्वी में आविश प्रवेश करके खोज अपनी शक्ति से भूतानी सब भूतों को धारियामी धारण करता हूँ च और रथात्मक रस स्वरूप अर्थात अमृत सोम चंद्रमा भूतवा होकर सर्वाह सम्पूर्ण औषधि औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को खुशा पुष्ट करता हूँ अहम वैश्वा नरो भूत दाणी नाम देह आश्रिता प्राणापान समयुक्त अहम वैश्वा नर प्राणी नाम देहम आकृत प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम अहम मैं ही प्राणी नाम सब प्राणियों के देहम शरीर में आकृत स्थित रहने वाला प्राणापान समायुक्त प्राण और अपमान से संयुक्त वैश्वानर वैश्वानर अग्नि रूप भूतवा होकर चतुर्विध चार प्रकार की अन्नम अन्न को पता बताता हूँ तमृति ज्ञान मोहनमचा वेदरहमे वेद्यो वेदांत वेद अहम् पदछेद अहम सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान च वेद अहम् एव वेद्य वेदातकृत वेद विदय शब्दा अहम मैं ही। सर्व सब प्राणियों के सन्निविष्ट अंतरयामी रूप से स्थित हूँ चा तथा, मत्ता, मुझसे ही स्मृति है स्मृति ज्ञानम ज्ञान च और अपोहनम अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्याय आली दोषो को हटाने का नाम अपोहन है भवति होता है च और सर्व सब वेदों द्वारा अहम मैं एव ही वेद जानने के योग्य हूँ वेदांत कृत वेदांत का कर्ता च और वेदवीत वेदों को जानने वाला अहम मैं एव ही द्वामो पुरुष क्षर चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो क्षर उच्य पदछेद्व इम पुरुष लोके क्षर चक्षर एवं क्षर सर्वाणी अक्षर, उचते अन्वय एवं शब्दार्थ लोग इस संसार में क्ष नाशवान च और अक्षर अविनाश एवं इमो ए दो प्रकार की पुरुषो पुरुष पूर्श हैं, सर्वाणी संपूर्ण भूतानी भूत प्राणियों की क्षर नाशवान च और कूटस्थ जीवात्मा अक्षर अविनाशी उचित कहा जाता है उत्तम पुरुष स्वयं परमात्मे दाहित यो उत्तमः उत्तम पुष परमात्मा उदाहष तो अन्यः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 प्रथिता क्षरम अतीत अहम अक्षरा अतः अतःस्म लोके प्रथिता पुरुषोत्तम यस्त क्योंकि अहम् मैं क्षरमशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत अतीत हूँ च और अक्षरा अविनाशी जीवात्मा ऐसी भी उत्तम उत्तम हूँ अतः इसलिए लोके लोक में च और वेदे वेद में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम से प्रस्थ अस्मि यो अस्म सूढ़ोत्तम सर्वेदन यमूढ़ोत्तम भजति भजती मेन भारत अन्वय एवं शब्दार्थ है भारत हे भारत या जो असमूढ़ ज्ञानी पुरुष मां मुझको एवं इस प्रकार तत्त्व से पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जाना जानता है सह वह सर्वी सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावी सस्त्र से निरंतर माम मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजती भजता हैूह्य तमाम शास्त्र मैं नघ एत बुद्ध बुद्धिमान कृतकृत भारत पदछेदूतम शास्त्र इदम मया मैयानघ एक बुद्धवा बुद्धिमान चार कृतकृत भारत अर्जुन की इस प्रकार इदम् यह गुह्य तम अतिरहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र शास्त्र माया मेरे द्वारा उत्तम कहा गया इसको बुधवार तत्व से जानकर बुद्धिमान ज्ञानवान च और कृत कृतार्थ कृता हो जाता है ओम तपदी श्रीमद्भगवदीतासु उपनीतु ब्रह्म विद्या श्री कृष्णाजुन संवादे पुरुषोत्तम योगनामा पंचदशो अध्यायः